ओम गुरूर ब्रह्मा ब्रह्म गुरष्णु गुरोर्देव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नमः हम लोगों लोग आत्मबोधे तिरतालीस और चीसवें श्लोक को लेकर विचार किया तो इसमें यह बता दिया पहले सूर्य की तालिमा की भांति ज्ञान द्वारा घोर अंध नाश होता है तत्पश्चात सूर्य का अनुभव होने लगता है चौवालीस में ये बता दिया आत्मा तो सदा प्राप्त है फिर अविद्य के कारण अप्राप्त सा मालूम पड़ता है अज्ञान हटने पर यह बता दिया आगे पैतालीसवें श्लोक में बताने जा रहे आइए पैंतालीसवा श्लोक ये बताने जा रहे जैसा स्थानों में पुरुष के भांति ब्रह्म में ये सारा जीवत्वादि का अध्यास होता है वही सारा व्यवहार का कारण है ये बताने जा रहे है। 45 में स्थान पुरुष बदभ्रांत्याता ब्रह्मणिशी जीवश आत्मिकृष्टे निवर्तते णु में अर्थात ठूट में पुरुषवत भ्रांत उसमें पुरुष की भ्रांति होती है चोर की भ्रांति होती है अथवा भूत की तो भ्रांति होकर डर जाता है व्यक्ति चिल्लाता है वैसा ही उस स्थानों में पुरुष चोर अथवा भूत के भ्रांति के समान जीवत्व भासता है किसमें उस आत्मा में ब्रह्मा में जीव के उस तात्विक स्वरूप ब्रह्मा के दर्शन होते ही वह जीवत्व निवृत्त होता है जैसा स्थानों का ठोट का ठीक से ज्ञान होने पर उसमें भान हुआ पुरुष हो भूत हो जो भी है हट जाता है तो वैसा ही यहां यथार्थ ज्ञान होने पर सब निवृत्त होता है बता। ये बता तात्पर्य है शाकादि से रहित शाकादि टूट जाने के बाद जो वृक्ष रात है आधा कटा हुआ उस शेष भाग को लोक में स्ताणु कहते हैं टूट उस स्थान में बहुधा लोक को पुरुष का भ्रम होता है थोड़ा सा मंदाकार है, आप रास्ते में जा रहे एकाएक स्मरण हो गया अरे सामने कोई खड़ा है इसलिए पुरुष का भ्रम होता है अंधेरे के कारण देखने वाला बिल्कुल अंधेरा भी नहीं अत्यंत प्रकाश भी नहीं तो देखने वाला उसे चोर समझकर भयभीत हो जाता है डरता भी क्योंकि संस्कार पड़ा था और संस्कारवशत ठूट ही चोर अथवा पुरुष जैसे देख रहा है ठीक वैसा ही जीव का तात्विक स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है आनंद स्वरूप है उस ब्रह्मा में अविद्या जनित भ्रांति से जीवत्व भान होता है कर्तृत्व मनुष्यत्व आदि भ्रांति होती किंतु स्थानु होने पर स्थानाणु के यतार्थ ज्ञान होने पर ठूटके पुरुष भ्रांति निवृत्त हो जाती है और उसे डर भी निवृत्त हो जाता उसी भ्रांति जीव के जो तात्विक रूप है यतार्थ रूप है ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होते ही ये जीवत्व निवृत्त हो जाता है फिर वह तत्ववे ज्ञानी अपने को कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म से सर्वता अलग मानता है मैं कर्ता नहीं हूं मैं भोगता नहीं हूं क्योंकि कर्तृत्व है विज्ञानमय कोश में भोक्तृत्व है आनंदमय कोश में मैं तो इन पांचों कोशों का दृष्टा हूं मैं इनसे अलग हूं कोषातीत तो, हूँ सच्चिदानंद ब्रह्मा हूं इस प्रकार देखता है इसलिए साधक को ये विचार करना चाहिए भ्रांति से अपने को जीवत्व तो माना संसारी माना अमुक का पुत्र है अमुक की पत्नी है अमुक की बेटी है मान लिया और उसको लेकर इतना तादात्म्य हो जाता है व्यक्ति बस ये गया ठीक है कर्मानुसार वो चल पड़ा उसके पीछे वो भी स्वयं अपना जीवन गवा देता है इसको कहते हैं मोहा पे मोहमई, प्रमाद मदिम उन्मत्त भूतम जगत बर्तरे हरे बोल रहे इसलिए ये मोह रूप मदिरा को पीने के कारण ये जीवत्व का तादात्म्य करता है जब तक ये मदिरा रूप नशा है तुम जीवत्व से ऊपर नहीं उठ सकते इसलिए विचार करो और भ्रम के कारण आया हुआ जीवत्व को हटाने के लिए प्रयत्न करो ये संकेत दे रहे इस श्लोक में आगे जो छियालीसवें श्लोक में ये बता रहे जैसे दिग्भ्रमादि के भांति दिग्ग का ब्रह्म भांति होता है कभी पूरब को पश्चिम समझता है उस अज्ञान के कारण उस आत्मा को अन्य समझता है ये ही बता रहा है। छियालीसवें श्लोक में तत्वस्वरो दुत्पन्नम ज्ञान मंजसा अहम ममे चा ज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिव दिग्भ्रमादिवत दिशा के भ्रम होता है कभी कभी यहां काशी में आएंगे ना आपको मालूम पड़ेगा पश्चिम से सूर्य उदय हो रहे करके क्योंकि गंगा जी उत्तर के तरफ से बाहर रही है आपका मन में अरे उत्तर के तरफ से बाहर रही है गंगा जी तो उत्तर के तरफ से मतलब उत्तर के तरफ से आ रही इसलिए भ्रम होता है इसलिए दिग्भ्रमादि के भांति अहम ममेति च्ज्ञानमि और मेरा मयि मेरा मयि मेरा बस यही मनुष्य का संसार है इस अज्ञान को उत्पन्न ज्ञानम तत्वस्वरूपुभवादसा बाधते ये जो अज्ञान और अज्ञान से होने वाले जो अनेक प्रकार का कार्य है इन सब सबको तत्वस्वरूप के अनुभव से अर्थात यथार्थ स्वरूप का ज्ञान से मैं कौन ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो प्रमाता प्रमा ज्ञान यथार्थ ज्ञान तो या तत्व क्या है ईशा वाष्य उपनिषद में वाष्यकार जिन शुद्धत्व नित्यत्व पाप विदत्वादि तो ऐसा जो यथार्थ ज्ञान शीघ्र ही बाध कर देता है उस अज्ञान को जैसा वहां दिग्भ्रमा निवृत्त होता है वैसा ही तात्पर्य ये है कई बार लोक में दिग्भ्रमा हो जाने पर भ्रमित होने पर सूर्य पश्चिम में उदय हुआ भाषता है ही नहीं केवल भान होता है कभी कभी देखे आप रात्र में सोए एकाएक उठ गए आपको जाना चाहता दूसरे तरफ से बाथरूम में जा रहे दूसरे तरफ में भ्रमित हो जाते इस दिग दिग्भ्रमा की दिशा का तत्वबोध शीघ्र ही नष्ट कर डालता है अतः दिशा का यदि ज्ञान हो गया आपको तो दिग दिग्भ्रमा बिल्कुल नष्ट हो जाता है वैसे ही आत्मतत्व का यथार्थ बोध न होने के कारण जैसा वहां दिशा का ज्ञान ना होने के कारण वैसे ही आत्मतत्व का यथार्थ बोध ना होने के कारण देहादि में अहम मम भाव उत्पन्न हो जाता है बस मैं मेरा मैं मेरा बस यहां से बिगड़ गई यह अहंता अज्ञान मूलक होने के कारण इसका मूल अज्ञान है अज्ञान मूलक होने के कारण अज्ञान रूप ही है क्योंकि अज्ञान का कार्य भी अज्ञान ही माना जाता है इस अज्ञान को आत्म के जो यथार्थता आत्म की जो वास्तविकता स्वरूप के अनुसंधान से आत्म के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करने से तो उस अनुभव करने के लिए पहले अनुसंधान करना पड़ेगा उस अनुसंधान से उत्पन्न हुआ कौन अपरो ज्ञान आत्मज्ञान वो जो आत्मज्ञान है शीघ्र ही बिना विलंब से उस अज्ञान को नष्ट कर डालता है जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार समाप्त समय नहीं लगता दीपक जला दिया अंधकार को भागने के लिए कोई समय नहीं वही उस समय अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न हुए जो सारे अज्ञान के कार्या मुख्य रूप से अहम और ममा भाव रूप ये जो भ्रांति को शीघ्र ही अविलंब ही आत्म के जो तात्विकता है यथार्थ स्वरूप अनुसंधान से जो प्रमा ज्ञान है यथार्थ ज्ञान होता है वो सर्वता बाद डालता है अथा नष्ट कर डालता है फिर उसे कभी भी अहम ममह ऐसा मित्य ज्ञान और उसका मूल अज्ञान नहीं हो सकता एक बार नष्ट होने के बाद अहम और ममा ये नहीं होगी अच्छा यहाँ प्रश्न होता है क्या ज्ञान होने के बाद क्या आहंता ममता सर्वता व्यवहार नहीं करेगा ऐसा नहीं व्यवहार तो करेगा वो यदि पूछेंगे तो उससे आप भूखे है करेगा तो हा बोलेंगे मैं भूखा हूं व्यवहार तो करेगा ही किंतु जानता है आहम में जो भूख भूख और प्यास है ही नहीं और एक किसका पुस्तक है एक कपड़ा किसका है पूछे तो मेरा कहेंगे वो ममात्व तो बुद्धि हो जाएगी उनको किंतु जानता है ममा तो है नहीं शरीरी ही ने नहीं कपड़ा कैसा होगा ये बाधिता के द्वारा अहंता ममता व्यवहार करता है व्यवहार निभाने के लिए ऐसा तो गारिका में कहा दिया है चला अचला निकेतना तत्वज्ञानी अधिक से अधिक, अधिक अचल आत्म स्वरूप में रहता है कभी कभी व्यवहार में भोजन आदि में चल में आता है तभी व्यवहार करता है ये व्यवहार बाधक नहीं माना जाता क्योंकि दग्ध बीज संस्कार होने से बाधक नहीं है इसलिए विचार करते करते जो सारा संस्कार को जला डाले अज्ञान को नष्ट करे तभी जाके उस आत्मा में स्थित तो हो सकते हैं इसलिए यहाँ विचार कर रहे ओम शांति शांति शांति